भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं उमा कहू मैं अनुभव अपना उमा कहू मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न सत्य हरि भजन जगत सब ये जगत स्वप्न है बार बार चिंतन करो ये स्वप्ना है स्वप्ना है जितना सत्संग से लाभ होता है उतना एकांत में उपवास और व्रत करके तप करने से भी उतना लाभ नहीं होता जितना सत्संग से होता है जितना एकांत में जप तप से लाभ होता है उतना संसार में बड़े राज्य करने से लाभ नहीं होता है संसार का वैभव संभालने और भोगने में उतना लाभ नहीं होता जितना एकांत में जप तप करने से लाभ होता है और जप तप करने से उतना लाभ नहीं होता जितना सत्संग से लाभ होता है और सत्संग में भी स्वरूप अनुसंधान से जो लाभ होता है वो किसी से नहीं होता इसलिए बार बार स्वरूप अनुसंधान करता रहे हो देखे हुए भोगे हुए में आस्था हटा दो जो देखा जो भोगा अच्छा भोगा बुरा भोगा अच्छा देखा बुरा देखा सब मार बोली सब स्वप्न है अपने पीछे की बात याद करके करके वो बहुत बढ़िया जगह थी ए ऐसा था ए ऐसा था। तो बढ़िया में ऐसा में ये वृत्तियां उठती है वृत्ति व्याप्ती फल व्याप्ति होते आप बाहर बिखर जाते अपने घर में नहीं आ सकते तो इकबाल इकबाल हुसैन पिट्ठा वाला के पास गया पिट्ठा वाला माना जरा तो आपके पिट्ठे होते थे दारू के अड्डों को पीठा पो दारू का पीठा उठा गया महाराज <coughs> उसने पिया खूब पिया हाँ महाराज तो एकदम फूल हो गया फूल फूल समझ दो नहीं नशे में चूर हो है गालियां बकता हुआ लाल लालटीन को गालियां देता हुआ सड़क को गालियां देता हुआ अपना घर खोजता खोजताती तक ठोकरे खाता खाता महाराज बड़ी मुश्किल से कहीं लोथ आकर पड़ा थक के पड़ा और देवयोग से वही उसका घर था सुबह हुआ सूरज उगा नशाई जब उठता है तब सुबह हुआ उसका ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञानियों का सुबह नशाई का सुबह सुबह के नौ बजे सुबह हुआ तो देखा कि वो पिठा वाला का नौकर हाथ में लालटिन लिए आ रहा है लालटिन तो यार मेरा है उसके हाथ में कैसे नौकर आया उसने कहा कि महाशय रात को आप लालटिन भूल गए थे और हमारा तोते का खाली पिंजरा तुम लेके आए लालटीन समझ <laughs> के घर के बाहर जो फेंक दिया था वो पिंजरा तो पड़ा था बोले ये पिंजरा तुम ले आए हमारा लालटिन समझ अब वो समझता था मेरे हाथ में लालटिन है और घर क्यों नहीं मिलता लालटेन के बदले पिंजरा था ऐसे अपनी वृत्ति जो है चैतन्य को नहीं देखती वो लालटीन वृत्ति नहीं है संसार का पिंजरा बना गया पति बीजे सुख कहू तटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय तो कोई कंछु बजाते कोई गरबा गाते कोई लेकिन पिंजरा हाथ में रखते लालटीन रखना चाहिए जाना चाहते हैं अपने घर में सुख स्वरूप में थक के बेचारे थे वही जब नशा उतरता है जीवन की शाम होती है कि क्या किया अरे कुछ नहीं किया अरे ये आदमी तो पहले अंगूठे छाप था बड़ा पढ़ लिख के विद्वान हो गया बड़ा काम कर लिया अरे कुछ नहीं किया ये आदमी निर्धन था अभी करोड़पति है बड़ा काम कर लिया कुछ नहीं चिंता और मुसीबत बढ़ा और कुछ नहीं किया ये आदमी को कोई नहीं जानता था अभी लाखों आदमी इसको जानते बड़ा नेता हो गया कुछ नहीं किया दो कोड़ी भी नहीं कमाई अपने लिए हाय हाय करके शरीर के लिए और वो शरीर जला के जाएगा क्या किया उसने मूर्ख लोग भले कर दे के बड़ा विद्वान है बड़ा सत्तावान है बड़ा धनवान है मूर्खों की नजर में, लेकिन ब्रह्म की नजर शास्त्र की नजर भगवान की नजर से देखो तो उसने कुछ नहीं किया समय गंवाया समय उम्र गंवाई उसने और क्या करा मुसीबत मोल ली ये सब इकट्ठा करने में जो समय खराब हुआ वो समय फिर वापस नहीं मिलेगा उसको और कट्ठा किया हुआ इधर छोड़ के जाएगा क्या करें इसको लेकिन आजकल समाज में बिल्कुल उल्टी चाल है मकान वाले वहां भाई वा, इसने तरक्की की है नादी तरक्की की इन्न दादी बस हु उल्टे मार्ग जाने वालों का पोषण हो रहा है सच्ची बात सुनने वाले भी नहीं मिलते सुनाने वाले भी नहीं मिलते इसीलिए सब पच रहे हैं अशांति की आग में जगत नियता आत्मा आनंद स्वरूप अपने पास और फिर भी संसारी दुखी है तो उल्टी चीजों को पाने के लिए हा हा हा सपने के हाथी मन बच्चा है इसको समझाना बड़ा युक्ति चाहिए एक बार बेरबल आए दरबार में अकबर ने कहा देर हो गई क्या बात है गहजूर बच्चा रो रहा था उसको जरा शांत करा था बच्चे को शांत कराने में दोपहर कर दिया तुमने कैसे बीरबल रजूर बच्चे तो बच्चे होते हैं राज अर्थ स्त्री हर्थ योग अर्थ और बाल हर्थ जैसे राजा का अर्थ होगा तो वैसे बच्चों का होता है महाराज बोले बच्चों को रही क्या बड़ी बात है बड़ी कठिन बात होती बच्चे को रिझाना क्या बच्चे को तो यूं पटा रहा नहीं पड़ता महाराज बच्चा हाथ ले ले तो फिर भी आप तो मेरे माई बाप है मैं बच्चा बन जाता हूँ हाँ बोले चलो तेरे को हमराजी राजी कर दो बीरबल रोया पप्पा पिताजी अरे चाहिए अरे चाहिए क्या मेरे को हाथी चाहिए ले आओ महावत को बोला हाथी लाके खड़ा कर दो आ, राजा था सत्सम था हाथ ही लाके खड़ा कर दिया फिर ने रोना चालू कर दे मेरे को देख डाला दो अरे चलो एक देख मंगा दो देख ला दो बस फिर क्या है क्या हाथी देगड़े में डाल दो बोलता है कैसे के डाल दो अरे कि नहीं आएगा नहीं आ, आ, आ, आ, आ, आ। बच्चे का बच्चे का अच्छा अकबर समझाने में लग गया बीरबल बोले नहीं देख रहे में हाथी डालू अकबर बोला भाई मैं तो नहीं तेरे का मना सकूंगा अब मैं बेटा बनता हूँ तुम बाप बनो बीरबल ने कहा ठीक है अकबर रोया बीरबल बोलता है बोलो आज आज तक तो मैं आपको पिताजी समझते हैं, अब तो मेरे को पिता बनने का मौका मिला बोलो बच्चे बेटे अकबर बोलो क्या चाहिए बोले हाथ चाहिए नौकर को बुलाया चार आने के दो खिलौने वाले हाथी आए एक नहीं दो ले लिया तो तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे अपना व्यक्तिगत सुख भोग की इच्छा कम रखो तो आपके मन की चाल कम हो जाएगी पर हित में चित्त को समय को लगाओ वृत्ति व्यापक हो जाएगी परमात्मा के ध्यान में लगाओ वृत्ति शुद्ध हो जाएगी परमात्मा के तत्व में लगाओ वृत्ति के बंधन से आप निवृत्त हो जाएंगे भाई सत्संग में तो आप लोगों को हम कमी रखने की कोशिश नहीं करते अब आप चलने में कमी रखे तो आपकी मर्जी की बात है ओम ओम ओम ओम तो तमाम प्रकार के भोग भोगने की अपेक्षा एकांत में ध्यान वजन ज्यादा अच्छा है जाप ध्यान और एकांत के तप से भी आत्मज्ञान का सत्संग से ज्यादा लाभ होता है ओम ओम ओम कौन सी देखे हुए भोगे हुए में जब विवेक जगता है तो उससे आस्था उठ जाती है तो अन देखे अन भोगे में आस्था वृद्धि होने लगती है दूसरी बात है सब उस जगत नियता का अपना कुछ भी नहीं है अहंकार अपनी दीवार बना लेता है और उसमें हमको बचाता रहता है और तीसरी पॉइंट यह कि मन बिन जरूरी मांगे करे और उसकी पूरी करेंगे तो हमको वो पूरा कर देगा और जरूरी मांग मन के वो अपने आप पूरी होती थी इसलिए खोटी लालसा है गलत मांगे गलत लालसा है करेगी और मन करता है तो उसकी पूरी न करें और करनी हो तो युक्ति से करें जैसे वो नकली हाथी बेगड़े में डाल दे ऐसे ही मन कोई को इच्छा वासना हो ये तो उस वक्त उसके अनुरु समझे बेड़ी देने की इच्छा है तो सौंप खा ले गया फिल्म देखने की इच्छा है तो कीर्तन में चलेगा किसी को गुस्से से गाली देने की इच्छा है तो उस वक्त जोर से राम राम राम चिल्लाने लग जाए ऐसा करके युक्ति से मन को संभाल तो बेरा पार हो जाएगा हरे ही ओ मैं मैं मैं अमर आत्मा हूं। मैं सुखरूप आत्मा हूं हूं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं मैं मनरूपी बच्चे के चक्कर में आकर खुद भी परेशान हो रहा था और मन भी दुखी हो रहा था अब मैं अपने असली स्वभाव में जहां से वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति होती है उस सब के आधार स्वरूप अव्यक्त आत्मा का चिंतन करता हुआ अपनी असलियत को जगाता हुआ मैं अपने सुख स्वरूप को जगा रहा हूं मैं अपने आनंद स्वभाव की स्मृति कर रहा हूं मेरा आत्मा ही रोम रोम में व्याप रहा है इसलिए उसका नाम राम है और वही आत्मा कल्याण स्वरूप है इसलिए इसका नाम शिव है वह पर परमात्मा मेरा ही आत्मा है मेरा मुझको धन्यवाद है मेरा मुझको स्नेह है जय हो मेरे गुरुदेव जय हो मेरे प्रभु जय हो जय हो प्रभु तेरी जय हो वाह मुझा बाजारा साई सचा साई जय हो तेरी जय हो ना स्नेह करते जाओ तुम्हारे अंतर्यामी परमात्मा को तुम्हारे पिता महाराज को गुरु महाराज को स्नेह करते जाओ उस आत्मदेव को प्यार करते जाओ इने वाल करता जाऊं, जय हो प्रभु जय हो कभी स्वर्ग में तो कभी ब्रह्मलोक में गया जीव आप ब्रह्मलोक में भी घूम के आए होंगे और कभी स्वर्ग में भी घूम के आए होंगे ये आती राजा ने इतना तप किया इतने पुण्य कमाए इतना सूक्ष्ममय से उन्होंने कमाई की स्थूलमह की कमाई तो बच्चों को दे दिया राज्य स्थलमह की कमाई वो स्वर्ग गए और स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठने की उनकी क्षमता थी और इंद्र नहीं चाहते थे कि मेरे बराबर ही बैठे और, और देवता नहीं जा सकते थे ब्रह्मलोक में लेकिन ये आती राजा ब्रह्मलोक में भी जा सकते थे कभी ब्रह्मलोक में चले जाते और कभी स्वर्ग में आते और इंद्र के साथ बैठते थे आसन पर दूसरे देवताओं से ऊंचे जब बैठते थे तो और लोगों को भी थोड़ा बहुत शोभ होता था तो वहां भी शोभ होता है क्योंकि सूक्ष्म मय में तो रहते सात्विक में तो रहते हैं हम लोग राजसी तामसी में आ जाते कभी कभी सात्विक में आते हैं वे लोग ज्यादा समय सात्विकमय में रहते लेकिन है तो वो भी तो सूक्ष्ममय वास्तविक मय में जब आ गए तब ऐसा शोभ नहीं होता है प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता मन से सारी कामनाएं चले जाती हो सूक्ष्ममय भी जाती है तब तो। आत्मा भी आत्मा नृप्त स्थिति प्रज्ञो में ही जो तृप्ति पाता है वो स्थिति है उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गए अपने वास्तविक में ये आती को राज इंद्र ने पूछा तुमने ऐसा क्या पुण्य किया क्यों मेरे आसन पर बैठने का अधिकार भ्रमलोक में जाने का अधिकार ऐसा क्या तुमने कमाई की यह आती ने कहा मैंने तो इतना तप किया इतना मैंने जप किया इतना तप किया कि मेरे तप की बराबरी कोई ऋषि नहीं कर सकता कोई देव और दमदर्व भी मेरे तप और जप की बराबरी नहीं कर सकता इतनी चांद्राएं व्रत की और कई वर्ष तो मैं पवन रहा था 30 वर्ष तक तो मैंने निराहार रहकर तपस्या की थी मेरे तप के बराबर कोई यक्ष गंदर और ऋषि मुनि नहीं टिक सकता है अब इंद्र रुष्ट होकर बोले कि बस बस हो गया तुमने अनजाने में अपने अहम को पोषा है और ऋषि मुनियों का अपमान किया है तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए और तुमने अपने पुण्यों का अपने तप का अपने मुंह से बयान किया उस तुम्हारा प्रभाव क्षीण हो गया तुम्हें गिरा दिया जाता है जब तो गिरा दिए गए तो इंद्र को विनंती की गिरा दो कोई हरकत नहीं लेकिन ऐसी जगह गिराना कि जहां मुझे कोई श्रेष्ठ महापुरुषों का मुलाकात हो संत पुरुषों की छाया में मुझे गिराना इंद्र ने अस्तु कहकर वहीं गिराया जहां पतरदंत वसु आदि चार ऋषि आत्मनंद में रहते थे अपने असली मह को पहचान कर जीवन मुक्त कर रहते थे वहां उस एरिया में गिरा रहे थे राजा जब गिर रहे थे तो प्रदरदंत तो ऋषि ने देखा और तीन ऋषियों ने भी देखा कि ययाति गिर रहे हैं पूछा कि यहाती जैसे विश्वामित्र ने प्रशंकों को थाम दिया ऐसे तो चाहे तो हम तुझे थाम दें और अपने पुण्य प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग में भेज दें यहाती बोलता नहीं भगवान मुझे आपके चरणों में गिरने दो नीचे पहुंचा है ऋषि ऋषिपुष के क्या चाहिए अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए अब मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए ऐसी चीज चाहिए कि जहां जिसको पाने के बाद फिर पतन ना हो फिर गिरावट ना हो ऐसा चाहिए कि भोगने के बाद नाश ना हो जो भोगने के बाद नाश ना हो तो भोगता का अहंकार का ही नाश कर दे तो बाकी तेरा असलीमय प्रकट हो जाएगा आत्मज्ञान का उपदेश लेकर फिर यह आती परमबद्ध को पाया वह आत्मज्ञान अभी आपने सुना था योग वशिष्ठ में अवलोक मनस्कार ये सूक्ष्म वैदिक भाषा है जीव अपने स्वरूप का अनुसंधान करे जगत का चिंतन बातचीत करोगे या तो राग या तो द्वेष अज्ञानी के साथ किसी के साथ भी आप व्यवहार करोगे आपको जगत की दृढ़ता डालेगा है जगत मिथ्या है स्वप्न और इसको सच्चा समझ के आप चाहे कुछ कमा लो चाहे कुछ कर लो चाहे कुछ पा लो फिर भी महाराज यह जैसों का पतन हुआ तो अपन क्या बात इसलिए जगत की सत्यता दृढ़ मत करो मिथ्या है स्वप्ना है बचपन बीत गई स्वप्न हो गई कल स्वप्न हो गया आज के आठ बजे तक का समय स्वप्न में बीत गया अभी आठ दस हो गया हर क्षण स्वप्न में सरकती जाती है रामायण ने कहा उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वपना अपने असली मय को पहचानना चाहिए स्वप्ने जैसे जगत में उलझना नहीं चाहिए तीन प्रकार की मय होती है एक स्थूल स्थूलमय होती दूसरी सूक्ष्म सूक्ष्ममय होती है तीसरी वास्तविक मय होती है वास्तविक मय का जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक ईश्वर का भी साक्षात्कार नहीं हो सकता है मुक्ति भी नहीं हो सकती और वास्तविक मय का साक्षात्कार करना ही पड़ेगा चाहे आज करो एक साल के बाद करो एक जन्म के बाद करो एक हजार जन्म के बाद एक लाख जन्म के बाद एक करोड़ जन्म के, के बाद एक अरब जन्म के बाद एक खरब जन्म के बाद लेकिन ये अपनी मैं का अनुभव अपनी मैं का साक्षात्कार करना ही पड़ेगा दूसरा कोई उपाय नहीं चाहे बड़े व्याख्यानदाता बन जाओ और विश्व में अपने नाम का डंका बजा दो हकीकत में अपना नाम तो तुम्हारा है नहीं शरीर के नाम का डंका बजा दो जय राम जी की अपने आप पता नहीं इसलिए शरीर के नाम को अपना नाम मानते हैं हम लोग बेवकूफी के कारण ये बेवकूफी है और साधक साधना के रास्ते आए तो वो बेवकूफी क्षण हो जाती है अब पता चलता है कि शरीर के नाम थे तो विश्व का बड़ा प्रसिद्ध वक्ता बन जाए व्याख्यान व्याख्यानदाता बन जाए ऐसे ग्रंथ लिखे कि न भूतो न भविष्य न हुए हैं न होंगे ऐसे ग्रंथ लिख डाले ऐसी सत्ता पर पहुंच जाए कि आज तक उस गद्दी पर कोई न पहुंचा हो फिर भी अपने शुद्धमय का साक्षात्कार नहीं किया तो मजदूरी माथे पड़ी उसकी और एक झोपड़े में रहता किसी कोने में रहता है और उसे ब्रह्मवेता सदगुरु का सानिध्य मिला है और अपनी मैं को जानने के रास्ते है तो वो वास्तविक में महान है हे चंडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेकर खानी पड़े एक टाइम भिक्षा मिले और आत्मविचार मिलता हो तो ये अन्य ऐश्वर्यों से श्रेष्ठ है अन्य ऐश्वर्य वाले का तो मृत्यु पतन कराकर फिर किसी गर्भ में लटका देगी लेकिन जो चंडाल के घर की विक्षा पाकर भी अगर आत्मज्ञान के रास्ते लगता है तो महान आत्मा है क्योंकि वो विश्वेश्वर से मिलेगा बड़ा शहर वह नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी मिले बड़े बड़े कारखाने हो बड़ी बिल्डिंगे हो बड़ी जगह वह नहीं है बड़ी जगह तो वह है जहाँ बड़े में बड़ा अपना स्वरूप आत्मदेव उसका जहाँ विचार विमर्श चिंतन होता है जहाँ विश्वेश्वर का चिंतन होता है विश्वभर का चिंतन होता है चाहे फिर छोटा गांव और छोटा झोंपड़ा हो फिर भी सारे विश्व में बड़े में बड़ी वही जगह है जहाँ अपने स्वरूप का पता चलता है बड़े नगर बड़े मकान से कोई बड़ी जगह का संबंध नहीं है जिस जगह पर आत्मविचार होता है वो बड़े में बड़ी जगह मानते हैं महापुरुष लोग